आंतर से मनसा मतम आत्वादिव प्राण कोई आत्मा मानने वाले का मत खंडन करने के लिए प्राण से भी सूक्ष्म मनोमय कोश को, वा को आत्मा मानने वालों का मत को प्रस्तुत कर रहे हैं दर्शयती मना मन उपासन परा जनाभता स्पष्टा भोक्तृत्म मनस मन आत्मा इतनी मन मन ही आत्मा है ऐसे मानने वाले लोग हैं कौन लोग उपासना पराजना जो उपासना करने वाले लोग होते हैं वे मन को ही आत्मा मानते हैं क्योंकि वह जानते हैं प्राणालियों से उपासना नहीं होगी उपासना जो की जाती है वो मन होता है मन मानसी वृत्तियों का स्व-सेवी भूता स्व उपास्य भूता ईश्वर के गुणाकार को प्रदान करा देना ही उपासना है। ईश्वर का उपास्य गुणानुवर्तन करने वाली वृत्ति होनी चाहिए मन की वृत्तियां ऐसी वृत्तियां हो जाए तो आप उपासना कर रहे हैं अरे उपासना का मूल साधन क्या है मन है प्राणादि नहीं है इसे कहते हैं कि उपासना पर आह उपासना करने वाले जो लोग होते हैं वे मन को ही आत्मा मानते हैं और प्राणस्य भोक्तृता स्पष्ट और कारण है प्राण में भोगतृत्व नहीं है यह अत्यंत स्पष्ट है भोगता मन है तो सुध का भोग होता है प्राण रहते हुए सुख का भोग नहीं होता जब मन पागल हो तो जाए तो क्या पता चलता कहाँ है क्या कर रहा है कैसे कर रहा है कपड़ा पहना है नहीं पहना है कुछ नहीं पागल मन अनावस्थित हो तो क्या होता है इसलिए हैं, का प्राण वे भी प्राण में अभोक्तृत्व निश्चय करने से प्राण आता नहीं है मन ही आत्मा है भोक्तृत्व मन कदा इसलिए मन के अंदर ही भोक्तृत्व हम लोग निश्चय करते हैं ण से अनात्म के युक्त प्राण आत्माने श्री क्या है प्राण में अभोक्तृत्व प्राण में कर्तृत्व भले आ जाए लेकिन मन में ही भोक्तृत्व होता है प्राण में भोक्तृत्व नहीं है मन एवं मनुष्य कारणं कारण बंधमोक्ष मनोमय कोष तो ये नत्मे तीर मन मन से आत्मति युक्ति प्रतिपादि श्रुति मन को आत्मा मानने वाले लोग अपनी युक्ति को प्रतिपादन करने वाले श्रुतियों को समर्थन में उपोधल रूपेण प्रस्तुत कर रहे हैं मनए मनुष्य नाम कारण बंद मोक्ष तेजो बिंदु उपनिषद एक उपनिषद है उस उपनिषद में आया मनएव कारणम मनुष्य नाम कारण बंद मोक्ष बंधा विषया संघो मोक्षाय निर्विषम स्मृतम बंधा विषय आसंग विषय से आसक्त हो जाना संगीभूत हो जाना संबद्ध हो जाना ही बंधन है और निर्विषयता को प्राप्त होना इस और प्राण में कोष भी अन्यो अंतर आत्मा मनोमय का चर्चा हुआ है तैत्र प्रसंग में यह भी एक प्रमाण है कि प्राण प्राण आत्मा नहीं है किंतु मन ही आत्मा है केन जीवित मन इसलिए मन को आत्मा करके कुछ लोगों का कथन करना है तस्मा एक तस्म प्राण मैयाद अंधरा आत्मा मनोमय तैत्री है, दो दो। है इस प्रकार पहले तेज विद्युपरिषद दिए उसके बाद शुक्र दशमें से चैत्रपरिषद को भी प्रमाणरूपेण प्रस्तुत किया मनसोपे आंतर से विज्ञान से आत्मन बौद्ध से मत दर्शय मन से भी सूक्ष्म मन से भी आंतर जो विज्ञान है उसी को आत्मा मानने वाले लोग कौन है जैसे कि बौद्धादी हैं, उन लोगों के मत को दर्शाते हुए अगला श्लोक आरंभ करते हैं विज्ञान पर मनसो ग विज्ञानम आत्मा इति परे आहू पर मैंने बौद्धा अन्य लोग बौद्ध लोग वगैरह क्या कहते हैं विज्ञान ही आत्मा है वे कौन से बौद्ध कह रहा है क्षणिकवादी न परे बौद्ध आहो क्षणिकवादी बौद्ध शून्यवादी की बात नहीं ले रहे अभी क्षणिकवादी बौद्ध कहता तो विज्ञान मूलक तुम मन सहा क्योंकि मन भी विज्ञानमूलक ही प्रवृत्ति का है विज्ञान के द्वारा आदिष्ट न हो मन प्रविकरण करण प्रक्रिया तो नहीं संपादन कर सकता ऐसे हाथ रूपा करण को भी मन का आदेश की आवश्यकता मन को कौन आदेश दिया विज्ञान से प्राप्त किया तीसरे कहते हैं विज्ञान मूलत्व मन सब गम्य थे कैसेम गुटम गम्य ऐसे कैसे गुटम गम्य थे क्योंकि यदि आपको माल काव्य जाइए जल और आपको जल शब्द का विज्ञान हो तब तक जाओगे जाओगे जल शब्द का आप ज्ञान नहीं है तो आप महाराज जल क्या होता है तो पूछोगे प्रवृत्त प्रवृत्ति होगा ना मन बल्कि मन अपनी जिज्ञास को प्रकट करके महाराज जल क्या चीज है तो इसलिए साफ है कि मन अपने अन्य इंद्रियों को बाहेंद्रिया या कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्र प्रवृत्त कराता भी है और तो पहले विज्ञान अधीन होकर विज्ञान है तद विषय संबंधित क्रिया संपादन करने के लिए मन प्रवृत्त करके इंद्रियों को प्रवृत्त कराता है विज्ञान के बिना मन की चेष्टा ही संभव नहीं विज्ञान से आंतर माह विज्ञान मन से विसूक्षण और आंतर है इस बात की नियुक्ति दिया विज्ञान मूलत्व विज्ञान मन शब्दवाच्य अंतकरण से एक अब पूर्व पक्ष उठा महाराज विज्ञान शब्द वाच्य बुद्धि तत्व तो समझ ले है और मन शब्द रहते हैं ये सब शब्द अंत कर्ण गुद्धि कहिए अंत कर्ण कहिए अहंकार चारों में लगे क्या है अंत नाम से कहा जाता है मनो बुद्धि अहंकार और चित्त चारों में रा अंत कर्ण है फिर आप कैसे भेद कर रहे हो विज्ञान अलग मन अलग बुद्धि और मन भेद कैसे कर रहे हैं आप पूर्व पक्ष है विज्ञानम शब्द इन शब्दों का वाच्य विज्ञान मन शब्दवाच्यों को वाच्याण से कथम मनोविज्ञानी कार्यकर्ण भाव मन और विज्ञान के में विषय कार्यकारण भाव कैसे बता रहे होशंग तम उत्पाद तयदाव इसी को विद्यमान भेद को दर्शा रहे हो अहम वृत्तिरद करण द्विधा विज्ञान सद अहम वृत्तिर इधम वृत्तिर मनोभवे अंत करण दो वृत्ति देखने को मिलता है एक अहम वृत्ति एक अहम वृत्ति विज्ञान है और इदं वृत्ति मन इदं वृत्ति मन मैं खराब हूं ऐसा कोई नहीं बोलता मेरा मन खराब है सब बोलते हैं है? मेरा मूड खराब आज मूड ठीक नहीं तो मेरा मन खराब है मेरा मन है ना इधम इसलिए मन को मेरा संबोधन के व्यवहार करते हैं मैं खराब हूं कोई बोलेगा दो भाग से विभक्त होकर अनुभव में आता है उसमें से जो अहम वृत्ति है वो विज्ञान का सक्ष हम कहते हैं और जो इधम वृत्ति है उसको मन सक्ष कह रहे हैं लेकिन इन दोनों कार्य का अनुभव है क्या से विचार करते हैं अहम का कारण अहम कारण और इधम कार्य ऐसा नहीं लगता बल्कि उल्टा अहम कार्य है और इधम कारण लग रहा है कैसे देखिए रोटी है रोटी क्या है इधम है ना अयम कर पट्टिका यम कर पट्टिका इधर बोलोगे ये रोटी है किसकी है पता नहीं है रखा हुआ है बहुत सारा रखा हुआ किसकी है नहीं? ये रोटी है आपके पतन में आ गया तो मेरा रोटी अब दूसरा छुएगा उसको एकदम था वो हो गया मामा खा के लिए हजम हो गया अहम हो गए मैं, तभी तो बोलेगा अन्न में को में शामिल हो गया इदम से ममा ममा से अहम हो गया रोटी तो आप है रोटी खाए तभी तो बना है और इसी को लेकर तो हम बोल रहे हैं इसे लगता तो है ईदम से तो हम बना ईधम मूल कारण है और अहम मजा है कार्य होना चाहिए आप उल्टा कह रहे हैं नहीं अहम कारण है इधम कार्य तो कैसा बताओ समझाओ तब कहते तेरी बुद्धि थोड़ी तो स्ोर है तो रोटी से चालू कर रहा है पर ये तो सोचो, को इदम कहा रोटी को किसने तू था कि पहले रोटी था इदम बोलने था बोलने वाला तुम ना पहले बाद में रोटी आई तुमने तो रोटी बनाया इसलिए अहम पहले था रोटी तो बाद में आई इसलिए देखिए अहम प्रत्येक बीजम वृत्ते स्फुटम अविदित समापनम बाह्यम वे न तो क्वित कद अहम प्रत्येक बीज वृत्ते का बीज कारण कौन है अहम वृत्ति तीसरे जगह बौद्ध लोग भी क्या करते हैं आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान माना आलय विज्ञान आधारभूत है और प्रवृत्ति जन लहर के समान है उत्पन्न विनाशाली है विषय वेद से भिन्न होते जाता है हो। आल विज्ञान विषय भेद नहीं होता केवल चल रहा लगता। इसरे गाते की देखो उसी प्रकार भी अहम आकार वृत्ति कारण है और वृत्ति उसका कार्य होता है अविवा समात्मानम क्योंकि अपने आप को जाने बिना आप बाई किस चीज को कैसे जान सकते हो इसे मैंने कहा आप बोलने वाला थे कि नहीं थे पहले से आप रोटी को इधम बोल रहे हो इधम बोले वाले आप रोटी से पहले से है या नहीं इसे कहते हैं अविदा समान अपनी आत्मा को यथा कथा जानेगी ना आप कभी भी इदम को जान ही नहीं सकते इदम का अस्तित्व ही रहेगा आपके लिए इसे कहते हैं अविद्ध आसमान बाह्यम क्वचित न भाई है किसी भी चीज को आप जान नहीं सकते इसलिए कभी भी कोई भी खटखट करता है कौन आप बोले मैं मैं कौन है तुम सब तब मैं देव दे तो नाम नुम बाज ले पहचानी मैं बोल देता नाम कभी तो नहीं बता और तो फिर ऊपर डांट भी नहीं पहचान नहीं क्या है ना मैं हूँ मैं हूं कह दिया फिर पहचानते नहीं जान, जान पड़ता है हूं मैं से इस सब कुछ मूलभूत तत्व तो ही मैं है ना वहा उसे शहीर और नाम अगर क्या रह गया तो बात भी सही है मैं कह दे तो पहचानना चाहिए नाम और रुद्धपाद तो की बात है इसे इनका भी कहना है सम आत्मा ना को जाने बिना आप कभी इधम को जान ही नहीं सकते इस से साबित हो गया अहम कारण और तरंतर बौद्धिता यहां पर भी कार्य कारण अनुभव जो कहा जा रहा है उपादान कारण नहीं समझना यह नहीं कि अहम आकार वृत्ति उत्पन्न हो गई उपादान कारण था नहीं है कार्य व्यवहार में जो देखा जाता है पूर्वोत्तर काल में होने से कार्य का अनुभव कथन किया जा रहा है निमित्त निमित्त भाव अहम को जाने बिना आप इदम को जान नहीं सकते मान इदम को जानने का निमित्त कौन है निमित कार्य तो का अनुभव तदे उपादित अवित अहम मृत्यु उदया भाव है अहम मृत्यु का उदय ना हो इधम मृत्यु अनुदया उदय नहीं होगा आज अनयो कार्य का अनुभव कार्य का तस्वीर विज्ञान से क्षणिक अनुभव प्रमाण लेकिन वह विज्ञान क्षणिक अतएव वह भी आत्मा नहीं हो सकता तेल पहले तो साबित करो को क्षणिक है इसके लिए अनुभव प्रमाण अनुभव ही प्रमाण रूपण प्रसिद्ध कर सर्वानुभव है क्या है वो क्षणे क्षण जन्मनाशौ अहम वृत्तेर्मदौ यद विज्ञान क्षणिक प्रकाश मित क्षण क्षण जन्म नाश अहम वृत्ते मतौ यता विज्ञान जो है यद्यपि आप अपनी मति में अनुभव कर रहे बुद्धि में क्षण क्षण प्रति क्षण अहमा जन्म हो रहा है अहमा नाश अहम क्षण क्षण जन्म नाश मतौ यता कई पर पाठ भेजे मितौ यता मिति मनी पर मित्व में अपने ज्ञान में अनुभव में आ रहा है वह ज्ञान खुद क्षणिक आते घट ज्ञान वहा हुआ तो घट ज्ञान सदा नहीं बना रहता पट ज्ञान हो जाता है दूसरा ज्ञान हो जाता है और एक ही ज्ञान में अटक जाए तो भी मुसीबत है नु? एक ही ज्ञान हुआ उसी में भी अटक जाए बुद्धि आगे बढ़ेगा कैसे जैसे अनेक विद्यार्थियों को होता है कोई बात हमने कहा वो सुना सुने वहीं अटक गए कि क्या बोला है? सारा पाठ खत्म हो गया दिमाग वहीं अटका हुआ <laughs> और आगे कुछ जाने नहीं होगा उसको आगे क्या पाठ पे बातें हुई तो क्या माला फसा कई बार हमने देखा ऐसे विद्यार्थी सतोता है इसी में पता ही रहता तो आगे क्या हुआ है कहां तक हुआ कुछ मालूम नहीं देखेंगे वो किता पन्ना पलट रखा है उतना पन्ना पलट देते इसलिए क्या कि एक विज्ञान अपने अनुभव सिद्ध सदी को विज्ञान का विषय के साथ ज्ञान भी बदलते ही रहता है शब्द को निरंतर श्रवण कर रहे हैं रूप को एक के बाद एक देखते जाते हैं परिवर्तनशील होते जा रहा है विज्ञान निरंतर बदलते रहता है और उस विज्ञान के साथ आहम भी बदल रहा है अहम घट ज्ञान वाण पट ज्ञानवा मट ज्ञान वा शास्त्र ज्ञानवादल रहा है ना लगता है अहम आकार वृत्ति भी तत्व के साथ में परिवर्तित होता हुआ निरंतर प्रवृत्त हो रहा है इसलिए कहते क्षणे क्षण जन्मनाशोत्म विज्ञान विज्ञान स्व खुद की अन्यता का बोध भी करारा विज्ञान वृत्तिज्ञान आप अनुमान करते विज्ञान स्व प्रकाशम भविध्य मर्रथी विज्ञानम स्वित मर्रथी क्यों प्रमा प्रमिति का, का विषय है स्वयं प्रमिति का विषय हो गए क्यों क्या होगा अनवसतोषीय एक हा महाकार ज्ञान को प्रकाशन करने के लिए दूसरे महाकार ज्ञान पुशुपौन प्रकाशन करेगा मानना पड़ेगा अनवस्था दोष होगा स्वयं को स्वयं ने प्रकाशित कर दिया प्रकाशित प्रकाशक करोगे कर्म विरोध हो करके होकर दोष आ जाएगा, जाएगा। पहले को दूसरे को दूसरे, को दूसरे को तीसरे को ने किया तीसरे को पहले कर डाला तो चक्र प्रदोष हो जाएगा और आगे लंबा चेन बना दोगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा इसलिए विज्ञान को स्वप्रकाश मानना पड़ता है इसलिए विज्ञानम स्वप्रकाशम स्वमे कारण यह स्वयं को स्वयं ज्ञान लेता है प्रकाशित कर देता है क्योंकि वो स्व प्रकाश ही है प्रकाश प्रकाश भाव नहीं होगा। पा अद्वेश कारण तो अंशांश मान मानकर एकांश प्रकाश तो एक से प्रकाशित दूसरे से प्रकाशित तो मान भी अंश मान दे तो वृत्ति वृत्ति परिणाम ही नहीं है है ना अंशी रूपा है वो इसलिए अवित्त चमत्कार करने की सामर्थ्य रखने वाली स्वयं प्रकाशित प्रकाशित भाव क्यों नहीं व्याप्त हो सकती है एकांश रूपेणा वह प्रकाश बन जाएगी दूसरे अंश में भाव वृत्ति प्रकाशक होकर प्रकाश प्रभाव के अंदर बन सकता है क्योंकि वृत्ति सांशी है परिणाम स्वभाव वाली है व्याकार स्वरूप वह स्वरूप धारण करने कोई आपत्ति नहीं है जब आप जो है एक रज्जू के अंतर्गत कितने परिणाम लेकर क्या क्या चमत्कार किया विद्या ने वहां पर कितना कमाल किया इतना सारा जो पैदा करके सब कुछ दिखा सकता है क्या प्रकाश से प्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए वो भी संभव है नहीं वो मानना पड़ेगा लेकिन में वृत्ति का इंसान वह मात्र संभव है स्वरूप से नहीं हो सकता इसे कहते यहां पर उसकी भी स्वेनैव प्रमित स्वे न्याख्या कर रहे हैं टीकाकार स्वयन प्रमित स्वयं से प्रकाशित हो जाने के कारण उसको हम स्वप्रकाश मानते हैं विज्ञान से आत्मत्व आगम प्रमाण और विज्ञान को आत्मा कहने वाले अपने तर्क अनुरूप आगम प्रमाण भी प्रस्तुत कर रहे हैं विज्ञानमय कौशोयम जीव इत्यागम आजु सर्व संसार ए तमनाश सुखादिक विज्ञान में यह कोष हो वयं यह जो विज्ञान में कोष है इसी को जीव इति यही जीवात्मा है ऐसे आगमा जगह आगम ग्रंथ में कहा गया है इसीलिए विज्ञान को ही आत्मा मानना चाहिए सर्व संसारे एक जन्म नाश सुखादित और इस संपूर्ण संसार में इतना सर्व पदार्थों में यह जो विज्ञान है यही वास्तव में इसी का जन्म होता है इसी का नाश होता है यही सुख दुख का अनुभव भी करता है जन्म नाश सुखादिक है तस् मनोमयाधन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमय विज्ञान यद्यम तरुत प्रतिशत इत्यादि वाक्यम विज्ञान आत्म प्रतिपादक ये सारे जो वाक्य है विज्ञान को ही आत्मा कथ कर प्रतिपादन करने वाले वाक्य यही प्रमाण है आप शनि विज्ञान को काटने के लिए हमें शून्य विज्ञानवादी को लाना आपको प्रयास करना नहीं उन दोनों को भेड़ा दो अपने आप एक दूसरे को खंडन कर दो ये बहुत इस्तेमाल करते हैं वे इस तरीका को तो पूर्व पक्षियों को आपस में भेड़ा दो एक दूसरे का खंडन कर डालेंगे और ये अंत में हिम्मत करके जो जिंदा बच गया उसको आग में आप उसे खंडन कर, उसे खंडन कर आसान हो जाता है बौद्ध अवांद्र में जैसे शून्यवादी ना शून्यवादी है उनके मत पर दर्शन कराते हैं विज्ञान को निराश करने के लिए विज्ञानिकम क्षणिकम नात्मा विद्युत अन्य अनुल्धवात शून्यम माध्यमिक आजु माध्यमिक लोगों का कहना है विज्ञान क्षणिक होने के नाते वो आत्मा नहीं हो सकता जैसे विद्युत आभ्र निमेश विद्युत के समान विद्युत चक्र जैसा आया खत चला जाता है बिजली जो चमकता है बादलों से उसके समान क्षण होने से जैसे वे नित्य आत्मा नहीं होते वैसे तो विज्ञान विक्षण होने के नाथन नित्य आत्मा नहीं हो सकता निमेशवत यहां पर विद्युत अभ्रनिमेशवत ने कह दिया विद्युत अभ्र निमेश्वर इसको लोग दो तरीके से व्याख्या करते हैं विद्युत तीनों तीन, तीन स्थान बनाओ तब प्रश्न उठेगा तीन तीन बोलने की क्या जरूरत है दिन के द्वारा अनित्व तो स्थान देना है जो क्षणिक होता है वो अनित्य होता है तो आत्मा नहीं हो सकता इसे एक स्थान से काफी थाना तीन क्यों दिया इसलिए तीन है यहा दृष्टांत से व्याख्या करने वाले किंतु क्या करना है विद्युत एक दृष्टांत कैसे होगा वो विद्युत यत च निमेशमात्र अवतिष्ठत तत्व जो विद्युत अप्र से पैदा हुआ और निमेश मात्र रह गया उसके समान आपका क्षण विज्ञान में कैसा है पूर्व विज्ञान से पैदा हो रहा है और निवेश मात्र हो गया आते वो भी अनित्य आत्मा नहीं हो सकता विद्युत की चाक चिक्की जिस प्रकार से क्षण मात्र तो निवृत्त हो जाता है उसी प्रकार से असंभव अन्य अनुपलब्धता समस्या उसके सामने है वो कहता है इसके अलावा और कोई दूसरा उपलब्ध नहीं मेरे अनुभव में नहीं आ रहा इसलिए शून्यम आत्मा शून्यवा अन्यस्य अनुपलब्धता दूसरे का या दूसरा कोई तत्व ऐसा उपलब्ध हो नहीं रहा है जो सर्वानुभूति का कारण बन रहा हो अतव शून्य आत्मा की माध्यमिका जगह माध्यमिक लोग कथन करते हैं और उनके पास भी श्रिया उपलब्ध है वो भी आपके के समर्थन में अप्रेशवाद्यसमर्थन बता रहे देख उपनिषद मंत्री त्रुति इदं असद इदमे श्रुत ज्ञान सर्वं जगत प्रकल्पितं जेयात्मक जगद्रांति प्रकमग्र आहु तेक आहो असदमग्र आसु ये मंत्र का में तेके आहु असद अग्र आस लेकिन मंत्र प्रकरण के बीच में आया हुआ। उपक्रम में नहीं है न उपसंहर बीच में आदवं तीयना वर्तमान तथा नैन ऊसि पकड़ बगल्ले और आदिवशन गो मिथ्यावचन आसमि इत्यादि वक्य में शुत यही शून्यवाद का समर्थन सुनाई देता है श्रुति में यथ तथा इसलिए ज्ञान जय त्रिपुटी जो हम व्यवहार कर रहे हैं ये तो सर्वम जगत भ्रांति कल्पित भ्रांति से कल्पित यही वो पकड़ने आ गया यही कमजोरी है उस है नहीं बोल देता तो बात ठीक लेकिन यह भ्रांति से कल्पित रह दिया अब हम उसे पूछेंगे भ्रांति से कल्पित है तो कल्पना का अधिष्ठान कौन सा सर्वम शून्यम हो गया तो कल्पना का अधिष्ठान कौन हो गया और निरभिष्टान भ्रांति आके किसी ने अनुभव ने दिए और बोल कौन रहा सर्वम शून्यम बोलने वाला तुम हो या नहीं तुम ही हो तुम तुम्हें शून्य हो क्या बोलने वाला बोलने वाला भी शून्य है क्या शून्य बोल रहा है ये कहना पड़ेगा नहीं तो शून्य बोल रहा है सर्वम शून्यम से मत अपने आप उन्होंने जो कहा भ्रांति कल शब्द से व तदरूपत्व आत्पत्व आत्मा का स्वरूप शून्य है इस प्रतिमान जगत की क्या गति होगी कदम तो प्रतिमान जगत भ्रांति से गलत है तब उसी पर सिद्धांति पकड़ लेता है और दोष लेता है निर्दिष्ठ अभाव आत्मनोता शून्यक्षिवाद अन्यन्द्रते निर्दिष्ठान विभ्रांत अभाव निर्दिष्ठान भ्रांति कभी नहीं होता कहीं भी ऐसा देखने को मिलता है ऐसी होती ही नहीं है आत्म इसीलिए तो आत्मा आत्मा इस की अस्तित्व। तो सिद्ध हो तो सुसाक्षित सु शून्य तो का भी आप है ना कहने वाला जो अनुभव कर रहा है शून्य को वह शून्य का भी साक्षी है शून्य से आप सुसाक्षित बात यदि कार्य उसको कोई साक्षी नहीं होता वो साक्षी भी शून्य ही है तब क्या होगा तब कहते हैं अन्यता नो तिरते फिर तो तुम तो तो इस के बारे में कथन ही नहीं कर सकोगे सर्वम शून्यम यह कथन ही नहीं हो सकेगा कौन कथन करेगा कथन करने वाला सम कथन भी शून्य कथित भी शून्य कथनीय भी शून्य क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे यहां भी तो ऐसा है सर्वम ब्रह्म कथन करने वाला ब्रह्म कथनीय ब्रह्म कथित ब्रह्म कथनवी विभ्रम ब्रह्मत्म ब्रह्म भी ब्रह्मत्म ब्रह्मात्म ब्रह्म भी भ्रम कर में समाधि सब कुछ ब्रह्म यही ब्रह्म है क्या चाहे बहुत अंतर है हमारे तुम्हारे कथन ही सर्वम ब्रह्म सर्वम शून्य में अंतर है सर्वम शून्यम निरस्तता का बोध कराता सर्व ब्रह्म सर्व पूर्णम अस्तित्व और अस्तित्व उपलब्ध भी श्रुद्ध कहती है अस्तित्व नास्तित्व को लेकर केवहार है शब्दार्थ सुनिश्चित नाश्तिता तो हो नहीं सकता क्यों कि सर्वानुभोग अस्मित्यव अस्तित्व अस्तित्व उपलब्धव्य अतिव अस्मित्य सर्वानुभव ना लेकिन मैं को भी मानसू मैं न हुआ ऐसा कोई नहीं चाहता है ना सर्वानुम में क्या है पूर्णता है अस्तिता, और शून्यकार इसलिए हम भी कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म भी उसने अस्तित्व युक्त होने के नाते वह निर्दोष हो जाता है किशन का कहना है देखो निर्दिष्ठान विभ्रांत प्रभाव आत्मनोता शून्य अन्यथा से से शून्य शून्य का कोई स्वरूप नहीं नब्बे यद्यव पढ़ेंगे ना दिमाग घूम जाए ये सब प्राचीन बौद्धम लेकर कहा जा रहा है जो वसु बंधु हुए हैं जो भगवान बुद्ध का उवतार माना जाता है उन्होंने विज्ञप्ति मात्र का सिद्धि तो सर त्रिमशिका वगैरह जो लगे लिखा वगैरह ग्रंथ है उनको आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये जो भाषिकार वगैरह बोल रहे हैं क्षणिक क्षणिकारिया कर दिया उन्होंने क्षणिकार करते और क्रिया फल भोगिकम क्रिया हुआ क्रिया से फल पैदा हुआ फल का भोग करोगे तब तक एक क्षण का नाम पूरा होगा और वो क्षण इसे हमारे भाषा में जो एक साल भी हो सकता है दस साल भी हो सकता है बीस साल भी हो सकता है सौ साल भी हो सकता है सार्वेक्षण बोलेंगे वो ऐसे क्षण की व्याख्या कर दिया शून्य की व्याख्या कर दिया निर्गुण निष्क्रिया इत्यादि अब बताओ तो उप्रम और शून्य में शब्द में लड़ाई हुआ केवल अर्थ में कोई अंतर नहीं रहा जो शून्य का लक्षण नवी बौद्धों ने किया जो क्षणिक का लक्षण नवी बौद्धो ने किया है उसके अनुसार तो वेदांत तो और नवी बौद्ध में कोई अंतर नहीं, को नहीं रहेगा ये बात हमने दिखाया है जो पुस्तक लिखा हु उसने दिखाया आप जो क्षणिक जिसको समझ रहे हो तो क्षण को है ही नहीं लक्षण जिसको शून्य क्या कर दिया निश्चित अरे वो कहता है मेरा मेरा लंबो, धारो, आपके भी तो चार दीर्गुण निराकार है ना सगुण निराकार सुगुण साकार सूक्ष्म सुगुण साकार ब्रह्म ईश्वर हिरण गर्भ निराट वो भी ऐसे ही क्या पर निष्पन परिक्ली ऐसे चार संज्ञा की चार कोटि मान अब क्या अंतर रहा शब्दों की लड़ाई रह गया शून्य हम कहते हैं यदि नवी बौद्धि को लेते हो वो गुजराती और पंजाबी की लड़ाई जैसे हो गए <laughs> गुजराती पंजाबी की लड़ाई जानते हैं नहीं हुआ था कि एक बार दोनों मित्र बने गुजराती क्या पंजाबी पंजाबी गुजरात कैसे मित्रता हो गई बिजनेस के चक्कर में दोनों एक साथ बैठे थे उनके सामने दूध आया जब दूध आया तो पंजाबी कहता है ये आधा खाली है है आधा खाली है गिलास गुजराती कहते आधा भरा है अब कौन सही है बताओ क्योंकि पंजाबी को आदत है बड़े गिलास भर के पीने का और गुजराती को आज छोटे कपड़े आते आती पीने का छोटे तो छोटे कप होते हैं गुजराती के कप देखा है आपने देखना गुजराती कप बहुत छोटा होता है उसमें भी आधा को दे भरा कप दे दिया था आपको चाय बोलते तो आधी छोटी कप, कप में उसे भी कहेंगे भरा हुआ कप आपको पिलाया इसे गुजराती कहा आधा भरा है और वो कहता है आधा खाली है कौन सही है दोनों सही है मिले क्या खाली कह रहा है बेचारा वो भी सही बोल रहा है है बोलने वाला बोल तो बोल बोल अब कौन सही कौन गलत निर्णय देने वाला मत्था फोड़ेगा क्योंकि वाक्य में दोनों ही सही है तो गलत तो है ऐसी बात हम लोगों का हो गया है अब न भी बौद्ध को विचार करेंगे उनका क्षणिक का उनके जो जो है शून्य का लक्षण ले फिर तो ब्रम और शून्य में कोई अंतर नहीं रहा प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं रहा शब्दों की लड़ाई है। इसलिए यहाँ जहां भी सब खंडन आता है तो ध्यान रखना आप लोग यदि चांस आपको कोई बौद्ध आकर के भिड़ेगा अरे गलत है तुम्हारे तो शंकराचार्य ने गलत व्याख्या कर दिया है तो समझा देना उसको भाई तुम जो बोल रहे हो नवी बौद्ध दर्शन बोल रहे हो और यहाँ जो खंडन हुआ है कि का जन्म ही शंकर तो तो तो लिखी जाती है अतः अत लेकर नवीनतम ले वेदांत ग्रंथ में भी विचार नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोगों के भाषा प्राचीन बौद्ध खंडन को लेकर विचार किया है भाष्य पर आधारित जो भी भी नया का बनता है, की जाती है, जाती तो हमें प्राचीन बौद्ध कई चिंतन को लेकर के खंडन-वंडन करना पड़ेगा, बौद्ध का प्रवेश नहीं करना इसी प्रकार सांख दर्शन के मामले में भी कई जगह भ्रांति होती है नवीन सांख जो दर्शन है उसकी जो सिद्धांत तो, को लेकर के विचार करते हैं तो शंकराचार्य जो खंडन किया है ब्रह्मशूत्रादी में लगता है शंकराचार्य शांति का ज्ञान ही नहीं है ऐसा लगता नदी शांति पढ़ लेंगे ना फिर तो आप कहेंगे शंकराचार्य क्या खंडन किया ये तो उनके सिद्धांत में है ही नहीं ये कहां से कल्पना कर लिया शांत ऐसे बोलते हैं अपनी कपोड़ कल्पना वाक्य में प्राचीन शांत दर्शन वैसा ही जैसा आचार्य क्योंकि ये सब जो नव्यता इसमें लाया गया परिशोधन जो हुआ है इन दर्शनों का शंकराचार्य जी को उत्तर था गंगेशोपाध्याय कब हुए सात साल हुआ और शंकराचार्य जी को बारह साल हुआ इसीलिए नव्यता जो आई है सकल दर्शनों का इनको पढ़ करके भ्रम में नहीं पढ़ना कि यहाँ जो दर्शन की शास्त्रार्थ में जो कहा गया ये सब गलत ये जो शास्त्रार्थ हो रहा है प्राचीन सिद्धार्थों को लेकर